उक्त महापुरुष के मत और अपूर्व चरित्र के कारण उतना नहीं हुआ जितना द्वारा निर्माण किए गए बड़े बड़े मंदिरों एवं भव्य प्रतिमाओं के कारण समग्र देश के सम्मुख किए गए मणकीले उत्सवों के उत्सवों के कारण इसी भारतीय बौद्ध धर्म ने उन्नति की इन सब बड़े बड़े मंदिरों एवं आडंबर भरे क्रियाकलापों के सामने घरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटे छोटे अग्निकुंड कुंड ठहर न सके पर अंत में इन सब क्रियाकलापों में भारी औनति हो गई ऐसी औनति की उसका वर्णन भी श्रोताओं के सामने नहीं किया जा सकता जो इस संबंध में जानने के इच्छुक हों वे इसे किंचित परिणाम में दक्षिण भारत के नाना प्रकार के कला शिल्प से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 मूल तत्व यही है कि इन सब नाना प्रकार की अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचती है अतः ये सभी अवस्थाएं आवश्यक और हमारी सहायक हैं भला कौन इनकी निंदा करने का साहस कर सकता है आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्राय प्रथा सी चल गई पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं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 ठीक इसी तरह मैं उनसे कहता हूँ कि उनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है यह प्रणाली भारत में सौ वर्ष तक आजमाई गई पर वह कामयाब न हो सकी अब हमें किसी नई प्रणाली का सहारा लेना होगा क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का अभाव था क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है रामानुज शंकर नानक चैतन्य कबीर और दादू कौन थे ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत गगन में अत्यंत उज्जवल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उदित हुए और फिर अस्त हो गए कौन थे क्या रामानुज के हृदय में नीच जातियों के लिए प्रेम नहीं था क्या उन्होंने अपने सारे जीवन भर चांडाल तक को अपने संप्रदाय में ले लेने का प्रयत्न नहीं किया क्या उन्होंने अपने संप्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने की चेष्टा नहीं की क्या नानक ने मुसलमान और हिंदू दोनों को समान भाव से शिक्षा देकर समाज में एक नई अवस्था लाने का प्रयत्न नहीं किया इन सब से इस सब ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है भेद केवल इतना है कि वे आज के समाज सुधारकों की तरह दम्भी नहीं थे वे इनके समान अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था उन्होंने कभी भर्सना नहीं की उन्होंने लोगों से कहा कि जाति को सतत उन्नतिशील होना चाहिए उन्होंने अतीत में दृष्टि डालकर कहा हिंदुओं तुमने अभी तक जो किया अच्छा ही किया पर भाइयों तुम्हें अब इससे भी अच्छा करना होगा उन्होंने यह नहीं कहा पहले तुम दुष्ट थे और अब तुम्हें अच्छा होना होगा उन्होंने यही कहा पहले तुम अच्छे थे अब और भी अच्छे बनो इससे ज़मीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी विदेशी संस्थाओं ने बलपूर्वक जिसके कृत्रिम प्रणाली को हम में प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम करना वृथा है यह असंभव है जय हो प्रभु हम लोगों को तोड़ मरोड़ कर नए सिरे से दूसरे राष्ट्रों के ढांचे में गढ़ना असंभव है मैं दूसरी कौम, कौमों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता वे उनके लिए अच्छी है पर हमारे लिए नहीं उनके लिए जो कुछ अमृत है हमारे लिए वही विश्व हो सकता है पहले यही बात सीखनी होगी अन्य प्रकार के विज्ञान अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है और हम लोगों के पीछे है हमारे अपने परंपरा परम्परागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म अतः हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा और यह हमें करना ही होगा तब फिर मेरी योजना क्या है मेरी योजना है प्राचीन महान आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण करना मैंने उनके कार्य का अध्ययन किया है और जिस प्रणाली से उन्होंने कार्य किया उनके आविष्कार करने का मुझे सौभाग्य मिला ये सब महान समाज संस्थापक थे बल पवित्रता और जीवन शक्ति के ये अद्भुत आधार थे उन्होंने सबसे अद्भुत कार्य किया समाज में बल पवित्रता और जीवन शक्ति संचलित होगी हमें भी सबसे अद्भुत कार्य करना है आज अवस्था कुछ बदल गई है इसलिए कार्य प्रणाली में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा बस इतना ही इससे अधिक कुछ नहीं मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य है वही उसके जीवन का केंद्र है उसके जीवन का प्रधान स्वर है जिसके साथ अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं किसी देश में जैसे इंग्लैंड में राजनीतिक सत्ता ही उसकी जीवन शक्ति है कला कौशल की उन्नति करना किसी दूसरे राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य है ऐसे ही और दूसरे देशों का भी समझो किंतु भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है उससे मुड़ जाने का प्रयत्न करे और यदि वह अपने इस कार्य में सफल हो जाए तो वह राष्ट्र मृत हो जाता है अतः यदि तुम धर्म को फेंक कर राजनीति समाजनीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपने जीवन शक्ति का केंद्र बनाने में सफल हो जाओ तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जाएगा यदि तुम इसमें बच, इससे बचना चाहो तो अपने जीवन शक्ति रूपी धर्म के भीतर से ही तुम्हें अपने सारे कार्य करने होंगे अपनी प्रत्येक क्रिया का केंद्र इस धर्म को ही बनाना होगा तुम्हारे इस स्नायुओं का प्रत्येक स्पंदन तुम्हारे इस धर्मरूपी मेरुदंड के भीतर से होकर गुजरे मैंने देखा है कि सामाजिक जीवन पर धर्म का कैसा प्रभाव पड़ेगा यह बिना दिखाए मैं अमेरिका वासियों में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था इंग्लैंड में भी बिना यह बताए कि वेदांत के द्वारा कौन कौन से आश्चर्यजनक राजनीतिक परिवर्तन हो सकेंगे मैं धन प्रचार नहीं कर सकता इसी भांति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है जब यह दिखा दिया जाए कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखना दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा आध्यात्मिक उन्नति की कितनी अधिक पूर्ति हो सकती दे सकेगी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना मार्ग चुन लेना पड़ता है उसी भांति प्रत्येक राष्ट्र को भी हमने युगों पूर्व अपना पथ निर्धारित कर लिया था और अब हमें उसी से लगे रहना चाहिए उसी के अनुसार चलना चाहिए फिर हमारा यह चयन भी तो उतना कोई बुरा नहीं जड़ के बदले चैतन्य का मनुष्य के बदले ईश्वर का चिंतन करना क्या संसार में इतनी बुरी चीज है परलोक में दृढ़ आस्था इस लोक के प्रति तीब्र विरक्ति प्रबल त्याग शक्ति एवं ईश्वर और अविनाशी आत्मा में दृढ़ विश्वास तुम लोगों में सतत विद्यमान है क्या तुम इसे छोड़ सकते हो नहीं तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते तुम कुछ दिन भौतिकवादी होकर और भौतिकवाद की चर्चा करके भले ही मुझ में विश्वास जमाने की चेष्टा करो पर मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो तुमको थोड़ा धर्म अच्छी तरह समझा देने भर की देर है कि तुम परम आस्तिक हो जाओगे सोचो अपना स्वभाव भला कैसे बदल सकते हो